ोपनिषद अध्याय भाष्यान खंड सत्र अक्षयादि फल देने वाली आत्म आत्मयज्ञोपासनादीशी यदिपा असती रमतेता अश दीक्षा वह पुरुष जो भोजन करने की इच्छा करता है जो पीने की इच्छा करता है और जो रम प्रसन्न नहीं होता वही इसकी दीक्षा है स सा सामान्य यदि शीसतीमेश पूर्वण्व सितु यदिशीतुमीक्षति तथा पिपासती पातु यन्न पिपा पाक्षति यमत इष्टाप्ति यदिव जातीयक दुखमुवती अस् दुखसाम विधिय वह जो भोजन करने की इच्छा करता है इत्यादि पुरुष का यज्ञ से तादृश्य निरूपण पूर्वग्रंथ से ही संबंध रखता है जो अशिशिशति खाने की इच्छा करता है तथा पिपास पीने की इच्छा करता है तथा जो इष्ट पदार्थों की अप्राप्ति के कारण नहीं होता जो इस प्रकार के दुख का अनुभव करता है वह दुख में होने के के कारण विधि यज्ञ की के समान इसकी अथ यद स्नाती यदिबती यद्रमती यदय रेती फिर वह जो खाता है जो पीता है और जो रति का अनुभव करता है वह उपसदों को की सदिष्ठा को प्राप्त होता है अथ यदस्नाभति यद्रमती रुभतिषति संयोगदेतिपसदा चयोतन सुखमस्ती अल्पभोजनी चाहनिया प्रश्वासो तो सन, सनादि नाम उपसदाम सामान्यम फिर वह जो भोजन करता है पीता है और इष्ट पदार्थ के संयोग से रति का अनुभव करता है वह सब उपसदों की समानता को प्राप्त होता है उपसदों को प्रयोग केवल दुग्धपान संबंधी सुख प्राप्त होता है जिस दिनों में स्वल्प आहार प्राप्त हो सकता है वे समीप ही हैं यह देखकर यज्ञकर्ता को आश्वासन होता है अतः भोजनादि को उपसदों से सजिशता है अथ यदसतीन्मैथुनम तरती स्तुत शास्त्र तदेती तथा वह जो हसता है जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है वे सब स्तुत शास्त्र की ही समानता को प्राप्त होते हैं अथ सतीक्ष शब्दवत्व सामान्या तथा वह जो हस्ता है जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है वह सुस्त्र की समानता को प्राप्त होता है क्योंकि शब्द युक्त होने में उनमें समानता है अथ य तपोदान आर्जव अहिंसा सत्यवचनमिति मा अस्य दक्षिणा तथा जो तप दान आर्जव सरलता अहिंसा और सत्यवचन है वे ही इसकी दक्षिणा है अथ य तपो दानम आर्जवहिंसा सत्यवचनम ताअ्य दक्षिणा धर्म पुष्टिकर साम तथा पुरुष के जो तप दान आर्जव अहिंसा और सत्यभाषण आदि गुण हैं वे ही इसकी दक्षिणा है क्योंकि धर्म की पुष्टि करने में दक्षिणा के साथ उनकी तुलना है तुल्यता है समाज के यज्ञ पुरुष है क्योंकि पुरुष यज्ञ है तस्मादाहु तस्माहुष्ठे पुनरुत्दनमें तमरण एवभृत इसी से कहते हैं कि प्रसूता होगी अथवा प्रसूता हुई वह इसका पुनर्जन्म ही है तथा मरण ही औभृत स्ना है तस्ती माता यदा तदाहुरण्य शोष्यतरम यदा भवति तदा सौपूर्णिकेकती विधिज्ञ इव शोषति सोमं देवदत्ष्ठ सोम यदत्त यज्ञ अतः शब्द यज्ञः साम्वा पुषो यनम तत्षाख्य योष्ठे शब्द संबंधित किन्मरण एववा पुष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 अथवा यज्ञ दत्त ने किया ऐसा कहते हैं इस प्रकार तथा शब्दों में समानता होने के कारण पुरुष यज्ञ है। विधि यज्ञ यज्ञ के समान इस पुरुष का तो श्रोष्यति और असोष्ठ इन शब्दों से संबंध होना है वह पुनरुत्पादन ही है किमच तथा मरण ही इस पुरुष संज्ञक यज्ञ का अभृत स्ना है क्योंकि समाप्ति में इन मरण और अभृत स्ना दोनों की तुल्यता है तद्ध तदोर आंगिश कृष्णा देवकी वाचा पिपास प्रतिपद्यते प्रतिपद्यतेता अस््युत असी आंगिरस ने देव की पुत्र कृष्ण को यह यज्ञ दर्शन सुनाकर कि वह अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णाहीन हो गया था कहा उसे अंतकाल में इन तीन मंत्रों का जप करना चाहिए पहला तो अक्षित अक्षय है दूसरा अच्छुत अविनाशी है और तीसरा अति प्राण है तथा इसके विषय में दो ऋचाए हैं अद्वैत नामत अद्वै तयदर्शनम घोरोमत अंगिशोगो तृष्णा देवकीपुत्र शिष्यायोक्त हितेन संबंधः स चैतद्दर्शन तुवा पिपाश एव्याभ्यो विद्याभ्यो बभूव इतष्टेय विद्या कृष्णस्य देवकी युत्र विद्या प्रतिविच्छेद करीती पुरुषयज्ञ विद्यातौती इस यज्ञ दर्शन को आंगिरस गोत्र वाले घोर नामक ऋषि ने अपने शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण के प्रति कहकर फिर कहा इस वाक्य का तदेतत्रयम् इस व्यवधानयुक्तवाक्य से संबंध है तथा वह इस वह कृष्ण तो इस यज्ञ दर्शन का श्रवण कर फिर अन्य विद्याओं के प्रति रहित हो गया यह विद्या ऐसी विशिष्ट गुण संपन्ना है कि यह अन्य विद्याओं के प्रति देव देवकी पुत्र कृष्ण की तृष्णा का छेदन करने वाली हुई ऐसा कहकर श्रुति पुरुष यज्ञ विद्या की स्तुति करती है घोर आंग कृष्णा इति विद्यांवाच तदाए एक यथोक्तविद्तलाया एतन काल एतन्मंत्र प्रतिपद्येत जपेदी कीम तत्त अक्षीणम अक्षत वाशीत यजुरा साम्या्यास्थं प्राणम चैकीकृत्या तथा तमे तमेंवाहांस्व्रुत अप्रच्युत द्वित जजुरा प्राणशंस प्राण से चंसूँत सूक्ष्म तत्वशीति तृतीय जजु तत्वस्थे विद्यापरे दै रुच न बे तीत्व संख्या घोर अंगिरस ने कृष्ण के प्रति यह विद्या कह कर क्या कहा यह बतलाते हैं पूर्वोक्त यज्ञ विद्या को जानने वाला वह वा पुरुष अंतिम समय मरण काल उपस्थित होने पर इन तीन मंत्रों को प्रतिपन्न हो अर्थात इनका जप करे वह मंत्र कौन से हैं तू अक्षित अक्षीण अथवा अक्षय अच्छा है यह एक यजु है प्रसंग के सामर्थ्य से यह कथन आदित्यस्थ पुरुष और प्राण की एकता करके किया गया है तथा उसी के प्रतिश्रुति कहती है तू अत्युत स्वरूप से च्युत न होने वाला है यह दूसरा यजु है तू प्राण संसित जो प्राण संसित संभ्य प्रकार से तनु यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू है यह तीसरा यजु है इस अर्थ में इस विद्या की स्तुति करने वाली दो ऋचाएँ यानी दो मंत्र हैं किंतु वे जप के लिए नहीं हैं क्योंकि पहले जो त्रय प्रतिपद्येत तीन का जप करे ऐसी विधि की गई है उसकी तीन संख्या का बाद हो जाएगा और तब पांच संख्या हो जाएगी आदित्य प्रयत्न से तथा उद्वयंतम सपरीद्योति पश्यंत उत्तरघम पश्यत उत्तर देव दें सूर्य भगवन ज्योतिम इति आदि प्रयत्नस्य सेतस यह एक मंत्र है और उदय तमस तमसस्परी इत्यादि दूसरा है इनमें पहला मंत्र इस प्रकार है आदि प्रयत्न सेतसो ज्योति पश्यति वा परो यदि धते इसका अर्थ यह है पुरातन कारण का प्रकाश देखते हैं वह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश जो परम तेज है। उसका है अब उद्वयम तमसस्त परि इत्यादि दूसरे मंत्र का अर्थ करते हैं अज्ञान रूप अंधकार से अतीत उत्कृष्ट ज्योति को देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजस तेज को देखते हुए हम संपूर्ण देवों में प्रकाशमन सर्वोत्तम को प्राप्त हुए आदिद्वितोनकक्ष प्रयत्न चिरतन से पुराण सेत कारण से बीजभूत जगत सदाख्य ज्योति प्रकाशम पश्यन्ति। आशब्द उत्सृष्टाबंध पश्यीन संबध्यते कि त्योति पश्यव तत्सर्वतो व्या ब्राह्मणो ज्योति आत इत, इत इसमें आकार के पीछे का तकार और इत शब्द अर्थ रहित है प्रतन चिरंतन यानी पुरातन रेतस कारण के अर्थात जगत के बीजभूत सत्संज्ञक ब्रह्म के ज्योति प्रकाश को देखते हैं अपने अनुबंध तकार से रहित आ शब्द पश्य इस क्रिया से संबद्ध है उस किस ज्योति को देखते हैं इस पर श्रुति कहती है वासर अर्थात दिन के समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं निवृत्तक्षुषो ब्रह्म विदो ब्रह्मचरियादीन साधन शुद्धातक आ समत ज्योति पश्यीत पर पर लिंगव्यतोतिपरवाद यदिध्यते दिवि दिव्योतवती परस्म तेन वर्तमान सविता तपति चन्द्रमा भाति ग्रह तारक चंद्रमागणा विभासन्ते तात्पर्य कि जिसकी इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो गई है वे ब्रह्मचर्य आदि निवृत्त के साधनों द्वारा शुद्ध चित्त हुए ब्रह्मवेदा उस ज्योति को सब ओर देखते हैं जो ज्योति देवी ज्योतनवान परीप्यमान है तथा जिस ज्योति से दीप्त होकर सूर्य तपता है चंद्रमा प्रकाशित होता है बिजली चमकती है तथा ग्रह और तारागण विशेष रूप से भाजते हैं यहाँ पर शब्द नपुंसक लिंग ज्योति के साथ अन्वित है इसलिए इसका लिंग बदलकर परम ऐसा समझना चाहिए किं चाण्यो मंत्रिगा यथो पश्यन् पश्यन तमसो ज्ञानल परी पता शेषः तमसो यद्योति यद्योतिम उुतर आदिस्थ पीपश्यो वयमुदगन मेति व्यवहितेन संबंध त्योतिव स्वत्मीयस्मदृति स्थित आदित्यस्थ तदेक ज्योति ही तथा तो उपर्युक्त ज्योति को देखने वाला एक दूसरा मंत्रद्रष्टा कहता है अज्ञान रूप अंधकार से अतीत जो परम तेज है अथवा अंधकार की निवृत्ति करने वाला जो उत्कृष्ट तेज है, उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए इस प्रकार इसका युक्त क्रिया से संबंध है। वह हमारे अंतःकरण में स्थित तेज और आदित्य में स्थित तेज एक ही है जिस अन्य तेजों की अपेक्षा उत्तर उत्कृष्टतर अर्थात उतर तेज को देखते हुए हम प्राप्त हुए कम दम सूर्य च दोतन गतवन्तो ज्योतिरुत्तमं चगत उत्कृष्टं गो ज्योतिम सर्वज्योतिर्भ्य उत्कृष्टतमहो प्राप्त वयमितर्थ इद्योतिभात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 उत्कृष्टतम ज्योति को प्राप्त हुए अहो आश्चर्य है कि हम उसे प्राप्त हुए ऐसा इसका तात्पर्य है यही वह ज्योति है जिसकी दो ऋचाओं ने स्तुति की है तथा जो उपरयुक्त तीन यजुह श्रुतियों द्वारा प्रकाशित है ज्योतिरुत्तम ज्योतिरुत्तम यह द्विरोक्ति यज्ञ कल्पना की समाप्ति सूचित करने के लिए है यतिद्योपनिषद तृतीयध्या सप्तस्खंड संपूर्ण